महाभारत सभा पर्व, सभापर्व वध पर्व चारध्याय युधिष्ठिर की चिंता और भीष्मी का उन्हें सांत्वना देना वै सम्पावाच ततः सागर शास दृष्ट्वाणपतिमंडलम संवर्तवाता हम भीम क्षुद्धम वाणव रोषात्चल वै सम्पाजी कहते हैं जन्मेजय तदनंतर प्रलय कालीन महावायु के थपेड़ों से क्षुब्ध हुए भयंकर महासागर की भाति राजाओं के उस समुदाय को क्रोध से चंचल हुआ देख धर्मराज युधिष्ठिर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और कुरुकुल के वृद्ध पितामह बृहस्पति जी से कोई बात पूछते हैं प्रचलितो असौर सा महानृपतिगर अत्र पितामह पितामह यह देखिए राजाओं का महासमुद्र रोष से अत्यंत चंचल हो उठा है अब यहाँ इन सबको शांत करने का जो उचित उपाय जान पड़े वह मुझे बताइए यज्ञ विघ्न सजा च हितम भवेद यथा सर्व तत्सर्व ब्रूहि में दितामह दादाजी यज्ञ में विघ्न न पड़े और प्रजाओं का हित हो तथा तो जिस प्रकार सर्वत्र शांति भी बनी रहे वह सब उपाय अब मुझे बताने की कृपा करे इतवती धर्मज्ञे धर्मराज युधिष्ठिरे वाचेम धर्म के ज्ञाता धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर कुर कुल पितामह भीष्मी इस प्रकार बोली माँ भय स्व कुल स्वा सिंह मरहती शिव पंथा सुनि तो मया पूर्वतरम कुरुवंश के वीर तुम डरो मत क्या कुत्ता कभी सिंह को मार सकता है हमने कल्याण में मार्ग पहले ही चुन लिया है श्री कृष्ण का आश्रय ही वह मार्ग है जिसका मैंने वरण कर लिया है प्रसुप्ते ही यथा सिंह सिंह स्थित जैसे सिंह के सो जाने पर बहुत से कुत्ते उसके निकट आकर एक साथ भूकने लगते हैं उसी प्रकार ये सामने खड़े हुए राजा भी तभी, तभी तक भूख रहे हैं जब तक सिंह है। भसंते तात स्वान्न स्वान सिंहस्य सौ नहि ही तायावत् सुप्त सिंह इवाच्युता तेन सिंह कौत्येता ते सिंह चेद पुंगव पार्थिवान् पार्थिवश्रेष्ठ शिशुपालचेतन सर्वान सर्वात्म तात ले क्रोध में भरे हुए कुत्तों के समान ये लोग सिंह के निकट तभी तक कोलाहल मचा रहे हैं जब तक भगवान श्री कृष्ण सिंह की तरह जाग नहीं उठते उन्हें दंड देने के लिए उद्यत नहीं हो जाते राजाओं में श्रेष्ठ चेद कुलभूषण सिंह शिषपाल भी अपनी विवेक शक्ति खो बैठा है तभी इन सब नरेशों को यमलोक में भेज देने की इच्छा से कुत्ते से, से बनाने की कोशिश कर रहा है शशपाल तेज भारत भारत अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण शशपाल के भीतर उनका जो तेज है उसे पुनः समेट लेना चाहते हैं विप्लुता चाच्य भद्रम ते बुद्धिताज से कौंते ये महिक्षिता बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुंती नंदन युधिष्ठिर तुम्हारा कल्याण हो अवश्य ही चेदिराज शिष्यपाल की तथा इन समस्त भूपालों की बुद्धि मारी गई है बुद्धि आदातवते नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण जिस जिसको अपने में विलीन कर लेना चाहते हैं उस उस मनुष्य की बुद्धि इसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे इस चेदराज की चतुर्विधा भूतालोकेश युदिठ्र माधव प्रभुस्वेश निधन च युधिष्ठि युधिष्ठिर माधव कृष्ण तीनों लोकों में जो स्वेदज अंधज उद्भिज और जरायुज ये चार प्रकार के प्राणी हैं उन सब की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान है वैशम पायनवाच इच्रुता तत से नृप भीष्मा शरावाच श्रावया मा स भारत वैशम पायन जी कहते हैं जन्मेजय भीष्म जी की यह बात सुनकर चेदराज शिष्यपाल उनको बड़ी कठोर बातें सुनाने लगा इति श्री सभा सभापर्वणि शिशुपाल वध पर्वणि युधिष् युधिष्ठिर आश्वासने चुपसोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत शिषुपाल वध पर्व में युधिष्ठिर को आश्वासन नामक चालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ